भारतीय दर्शन वैशेषिक दर्शन परमाणु कारणवाद तथा सृष्टि और संहार की प्रक्रिया न्याय वैशेषिक मत में पृथ्वी जल तेजस तथा वायु इन चार द्रव्यों का कार्य रूप में भी अस्तित्व है इन लोगों के मत में सभी कार्य द्रव्यों का नाश हो जाता है और वे परमाणु रूप में आकाश में रहते हैं यही अवस्था प्रणय कहलाती है इस अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा अपने मनस के साथ तथा पूर्वजन्मों के कर्मों के संस्कारों के साथ तथा अदृश्य रूप में धर्म और अधर्म के साथ विद्यमान रहती है परंतु इस समय सृष्टि का कोई कार्य नहीं होता कारण रूप में सभी वस्तुएं समय की प्रतीक्षा में रहती है जब जीवों के सभी अदृष्ट कार्य रूप में परिणित होने के लिए तत्पर हो जाते हैं परंतु अध्य जड़ है शरीर के न होने से जीवात्मा भी कोई कार्य नहीं कर सकती परमाणु आदि सभी जड़ हैं फिर सृष्टि के लिए क्रिया किस प्रकार उत्पन्न हो इसके उत्तर में यह जानना चाहिए कि उत्पन्न होने वाले जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है जिससे जीवों के कार्यों कार्योन्मुख हो जाते हैं परमाणुओं में एक प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती है जिससे एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त हो जाता है ये दो परमाणुओं के संयोग से एक द्रव्य गुण उत्पन्न होता है पार्थिव शरीर को उत्पन्न करने के लिए जो दो परमाणु इकट्ठे होते हैं वे पार्थिव परमाणु हैं वे दोनों उत्पन्न हुए द्वै गुण के समवायी कारण हैं उन दोनों का संयोग असमवायी कारण है और अदृश्य ईश्वर की इच्छा आदि निमित्त कारण है इसी प्रकार जलीय तेजस आदि शरीर के संबंध में समझना चाहिए यह स्मरण रखना चाहिए कि सजाति दोनों परमाणु मात्र से ही सृष्टि नहीं होती उनके साथ एक विजाति परमाणु जैसे जलीय परमाणु भी रहता है जैसे दो स्त्रियों या दो पुरुषों से सृष्टि नहीं होती है उसी प्रकार सजाति दो परमाणुओं से भी सृष्टि नहीं होती सृष्टि मात्र के लिए सजाति होते हुए भी विजाति होना आवश्यक है नेगेटिव और पॉजिटिव दो जाति सजाति तार से ही विद्युत उत्पन्न होती है इसलिए स्थूल इस भूत वासना तथा चेतन जीव इन तीनों के सहारे अवतार तथा अन्य सृष्टि होती है द्वैगुण में अड़ु परिमाण है इसलिए यह दृष्टिगोचर नहीं होता द्वैगुण से जो कार्य उत्पन्न होगा वह भी अड़ु परिमाण का ही रहेगा और वह भी दृष्टिगोचर ना होगा अतएव द्वैगुण से स्थूल कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए तीन संख्या की सहायता ली जाती है न्याय वैशेषिक में स्थूल द्रव्य स्थूल द्रव्य या महत परिमाण वाले द्रव्य से तथा तीन संख्या से उत्पन्न होता है इसलिए यहाँ द्वै की तीन संख्या से स्थूल द्रव्य त्रैणुक या त्रषणु की उत्पत्ति होती है चार त्रष्णुक त्रैणुक से चतुर्णुक उत्पन्न होता है इसी क्रम से पृथ्वी तथा पार्थिव द्रव्यों की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार जलीय तेजस तथा वायवी द्रव्यों की भी उत्पत्ति होती है द्रव्य के उत्पन्न होने के पश्चात उसमें गुणों की भी उत्पत्ति होती है यही सृष्टि की प्रक्रिया है